चल गया है प्रपन्न बारी जात के अठाईस अठासी अध्याय में बहुत करके ऐसी कथा का उल्लेख है कि दूसरे वैष्णव उसको पढ़ के चिड़ जाता है अब धीरे धीरे देखो देखा चरण चिन्ह मन में आया काम और उसको देखती हुई भगवान के पास पहुंच गई सीता जी के साथ बैठे हुए थे भगवान रामचंद्र और उनसे जाके उसने छेड़छाड़ करी क कर तुम आश्रम में क्यों रहते हो ये जटा बल कल तुमने क्यों धारण कर रखा है मैं सुरपणखा नाम की राक्षसी हूं सूरपवत नखाह अस्या जिसके नाखून सूख की तरह हो पछोड़ने वाली जो सूख होती वह सूख और दिल की राक्षसी और काम रूपिणी जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर ले और मैं राक्षसेंद्र रावण की बहन हूँ और रावण जी बड़े महारी महात्मा हैं, श्रद्धा भी अपने अपने सत्व के अनुरूप ही होती है वो, ये तो गीता में ही लिखा है सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत जिसका हृदय जैसा होता है वो अपनी जगह पर जा करके कंथा कंथा से जुड़ती है जिसका दिल जैसा होता है उसकी श्रद्धा भी वही जाके जुड़ती है उसमें सजातीयता ज्यादा होती है तो हमको तो याद है हम ग्वालियर में एक बार रह रहे थे तो एक सज्जन अयोध्या जी से आते थे तो जब महारानी आएं या वो राजा आएं तो वो हमारे पास बैठ जाएं तो महात्मा जी उठ के तुरंत उनके ड्राइवर के पास जाके बैठते थे और उससे और या जब हम लोग सो जाते तो रसोईये के पास बैठकर उससे बात करना पसंद करते थे तो सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवत ही भारत जिससे अपना मन मिलता है उसी से तो दोस्ती करता है ना आ, किसको कौन अच्छा लगता है किसको कौन अच्छा लगता है तो सूर पणखा कहती है कि रावण महात्मा है रावण से महात्मा और आ, आ, मैं अपने भाई अकेले नहीं रहती हूँ अपने भाई घर के साथ इस वन में रहती हूँ और राजा ने हमको तो ये छुट्टी दे रखी है कि महात्माओं का मानस बंदोक खाना तो मुनि भक्षा, भक्षा बसाम में हम मुनियों को खाती हूँ और यहाँ रहती हूँ तुम बताओ कौन हो यहाँ कैसे आ गए हो राम जी ने कहा कि मैं अयोध्या अधिपति का पुत्र हूँ और ये मेरी सुंदरी पत्नी जनक नंदिनी सीता है और बाहर मेरे छोटे भाई लक्ष्मण अत्यंत सुंदर अतीब सुंदर खड़े हैं। तो so, तुम्हारा मुझसे क्या काम है तो so, बताओ और राम जी ने महाराज छेड़ दिया किं कृत्यम ते मया ब्रूही कार्यम भुवनसुंदरी, तुम तो भुवन हो अब तो उसके हृदय में और काम की व्याकुलता बढ़ गई वो बोली कि तुम मेरे साथ चलो और यहाँ गिरिकानन में मेरे साथ बिहार करो मैं काम से व्याकुल हूँ तुमको छोड़ नहीं सकती अब तो रामचंद्र तीर्थी आंख करके सीता जी की ओर देखने लगे अब मुस्कुराते हुए बोले कि देखो सुरपणखा ये मेरी पत्नी मेरे साथ हैं और सौभाग्य होती है मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और एक क्षण भी मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं सो तुम शौच के साथ रहना क्यों पसंद करती हो सुंदरी बाहर मेरे भाई हैं लक्ष्मण बहुत सुंदर हैं और तुम सुंदरी हो तो वे तुम्हारे अनुकूल पड़ेंगे उन्हीं के साथ जाकर तुम विहार करो अब तो वो तो लक्ष्मण के पास चली गई माने निष्ठा नहीं है इसमें इसका अर्थ ये है कि न राम के प्रति निष्ठा है उनके पास कहा तो उनके पास चली गई अब जाकर उसने लक्ष्मण से कहा कि तुम मेरे पति हो जाओ तुम सुंदर मैं सुंदरी और हम दोनों मिले अब लक्ष्मण के प्रति काम हो गई वो भयंकर राक्षसी लक्ष्मण जी ने कहा कि आप तो सती साध्वी हैं देवी लक्ष्मण साध्वी दासों हम तस्वीर धीमता परम ज्ञानी रामचंद्र का मैं सेवक हूँ यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो दासी हो जाओगी तो तुम्हारे जैसे सरल साध्वी कार्थ तुम्हारी बुद्धि बड़ी सरल है सीधी शादी हो तुम समझती नहीं हो दासी होने को तैयार हो ये ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है सो तो, खा ने कहा तुम्हारे भाई ने तो कहा है कि तुम चली जाओ लक्ष्मण के पास वो बोले कि नहीं तुम बहुत सीधी शादी हो समझती नहीं हो दासी तुम्हें नहीं बनना चाहिए और दासी होने पर तुम तो तुमको तो बड़ा दुख आवेगा तुम वही राजा हैं अख्लेश्वर हैं बाबा वो एक ब्याह नहीं हजार ब्याह कर सकते है तुम उनके पास क्यों नहीं जाती हो तो वो दुष्ट मानसा फिर रामचंद्र के पास गयी और जाके नाराज हुई राम जी आरोप की तुम मुझे यह क्यों इधर से उधर भटका रहे हो अभी मैं इस सीता को खा जाती हूँ तो सऊदी अदा का कोई डर ही नहीं रहेगा अकेली में रहूंगी अब तो उसने वो भयंकर रूप धारण किया जानकी के पीछे दौड़े तो राम के इशारे से लक्ष्मण जी ने खडग उठाया और चिच्छेद नास करण च लक्ष्मणों लक्ष्मण जी के लिए तो कोई कठिन बात भी नहीं उसकी नासा और उसके कान ये दोनों उन्होंने काट लिए नासिका में स्वर्ग का निवास है ऐसा बोलते हैं तुम्हारी नाक कट गई बोलते हैं ना नाक कट गई तो बड़ा बुरा हुआ तो संस्कृत भाषा में नाक शब्द ही स्वर्ग का बाचक है नाक माने स्वर्ग होता है और कान तो श्रुति है तो न वेद रहा प्रमाण रूप से और न तो स्वर्ग रहा फल रूप से उसकी वैदिकता धार्मिकता और उसका स्वर्ग रूप फल दोनों लक्ष्मण जी ने काट लिया ऐसी विभिचारिणी को राक्षसी को क्या मिलेगा अब तो बड़े जोर से चिल्लाई और जा करके अपने भाई खर के आगे गिर पड़ी खर ने कहा रही क्या हुआ किसने तुम्हारी ये नाक और ये तुम्हारा कान काट दिया तब उसने बताया कि सीता लक्ष्मण से युक्त राम यहाँ आए हैं और वो दंडक वन को निर्भय कर रहे थे और गोदावरी तट पर हैं उनके भाई ने उनकी आज्ञा से ऐसा कर दिया है यदि तुम आ, सच्चे बाप के बेटे हो आ, ऐसे हो यदि तुम खुल जात हो यदि तुम कुलीन हो माने सच्चे अच्छे खानदान में पैदा हुए हो और वीर हो तो इन दोनों दुश्मनों को मार डालो मैं उनका खून पिऊंगी और तुम उनको खा जाओ और नहीं तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी अब तो खरगो आया बड़ा क्रोध अपने चौदह हजार राक्षसों को उसने आज्ञा दे दी उसमें खार त्रिशिला दूसान ये सबके सब और घेर लिया उन्होंने रामचंद्र को धावा बोल दिया उनके ऊपर रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण ये तो बड़ा शब्द हो रहा है चारों ओर कोलाहल हो रहा है राक्षस लोग आ रहे हैं तो अब मेरे साथ उनका बड़ा भारी युद्ध होगा तुम सीता जी को लेकर गुफा में चले जाओ और वहाँ उनकी रक्षा करो मैं अकेले इन सब भयंकर राक्षसों को मारना चाहता हूँ असल में एक राम आके मनुष्य के, के हृदय में बस जाए तो काम क्रोध लोभ और इनका परिवार जितना राक्षस है और सब राक्षसों को उनके हृदय में आगमन मात्र से ही सब के सब राक्षस मर जाते हैं परंतु लक्ष्मण जी की रुचि नहीं मालूम पड़ी वो बोले कि हम राक्षसों को मारेंगे कि हम जाके राक्षस आप पर चढ़ाई करें और हम जाके गुफा में बैठें। तो बोले कि नहीं तुमको मेरी सौगंध है तुम्हें जानकी जी की रक्षा करनी पड़ेगी अब तो लक्ष्मण ने मान लिया अत्र किन्चिन्न वक्तव्यम सातो सी ममो परी मैंने अपना सौगंध तुमको दिया मेरी सौगंध है तुमको कुछ बोलना मत जैसा मैं कहूँ वैसे करो अब लक्ष्मण तो सीता जी को लेकर गुहा में चले गए और रामचंद्र ने अपनी कमर कसके और धनुष बान धारण करके और तैयार हो गए राक्षसों ने आके आक्रमण शुरू किया बड़े चित्र विचित्र आयुध आ, पत्थर के आयुध वृक्षों के आयुध माने लकड़ी के आयुध और पत्थर के आयुध और लोहे के आयुध तरह तरह के आयुध उन्होंने डाले तो खेल खेल में राम ने मार दिया और हजारों बाण से रामचंद्र ने आधे पहार में माने दो घड़ी में खार राक्षस दूसार मार दिया दो घड़ी लगा जघान प्रहर और सर्वान रघुतमा आधा पार लगा इसके बाद लक्ष्मण जी गुफा में से सीता को लेकर रामचंद्र के पास आए और आ, स्वयं लक्ष्मण भी आश्चर्य हो गए कि इतने राक्षसों को चौदह हजार राक्षसों को अकेले राम ने इतनी जल्दी कैसे मार दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के सौंदर्य का एक चमत्कार यहाँ बताया है कि हर दूसरा ने जब देखा तो कहा कि ये इतने सुंदर हैं कि इनको मारना ठीक नहीं है पकड़ के ले आओ अच्छा और इनको नुमाइश में रख देंगे और लोगों को दिखावेंगे कि कितने सुंदर हैं धरो उधाव धरो धाव इनको जाके पकड़ ले आओ दौड़ो और पकड़ के ले आओ ये तो सुंदरता का नमूना दिखाने के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे तो इनको इनको मार देने से फिर लोगों को इतनी सुंदरता देखने को कहा मिलेगी बध लायक नहीं पुरुष अनुपा उसने कह दिया कि ये इतने सुंदर पुरुष हैं कि बध करने योग्य नहीं है अब तो सीता जी निकली और वो तो आके लिपट गई राम जी से और उनके मुख पर प्रसन्नता खेलने लगी और रामचंद्र जी के शरीर पर जो शस्त्र की चोट थी उसको उन्होंने अपने हाथ से धो के पहुँच के बिलकुल सीख दिया और ये है शस्त्र व्रणा निचाजेसु मज जनक आत्मजा ये भी एक बात ध्यान देने लायक है और साधारण कोई लेखक हो ना तो उसकी दृष्टि इस बात पर नहीं पड़ेगी कि राम जी लड़ाई में से आए तो जानकी जी ने क्या किया और जानकी जी ने सब चोटों को अपने हाथ से ठीक कर दिया हो अब ये सुर पड़ खा गयी लंका में और वहाँ रावण के पास जा करके गिर पड़ी अब रावण ने कहा अरे तू इतनी डरी हुई क्यों है बहन वो ठोट किसने तुमको विरूप बनाया है यदि जन इंद्र ने जमराज ने वरुण ने कुबेर ने ऐसा किया हो तो मैं अभी क्षण भर में उन्हें भस्म कर सकता हूँ राक्षसी बोली कि तुम महामूर्ख हो रावण विमूढ़ी ही तुम तो महामूर्ख हो देखो रावण को मूर्ख कहने की हिम्मत थी तो सुरपण काम थी और लंका का कोई उसको मूर्ख नहीं कह सकता था शराब तो पीते हो तुम और औरतों के बस में रहते हो और हो तुम्हारे पास खुफिया गुप्तचर बिल्कुल नहीं है तुम्हारे पास तुम राजा होने के योग्य नहीं हो चार चक्षुर भी न तुम्हारे पास खुफिया बिल्कुल नहीं है खर मर गया दूषण मर गया त्रिशिरा मर गया चौदह हजार राक्षस मर गए एक क्षण में राम ने सबको मार दिया और मुनियों का जनस्थान बिल्कुल निर्बल हो गया और तुम तुमको पता ही नहीं है इसी से मैं कहती हूँ कि तुम महामूढ़ हो न जानासी सी विमूस्तम अतएव अमयोच्यते उसने कहा मैं जो तुमको मूड कहती हूँ मूर्ख वो बिल्कुल युक्ति युक्त कहती क्योंकि तुम्हें अपने राज्य का पता ही नहीं है तुम औरतों में बिहार कर रहे हो और शराब पी रहे हो और मगन हो रहे हो गमंड में रावण रावणकारी ये कैसे हुई हुआ देवी अभी बताओ हम सबकी जड़ उखाड़ के फेंक देंगे सुरपरखा बोलती है कि मैं गई थी जनस्थान में ऐसे एक एक संजोग बस पहुंच गई और वहाँ गोदावरी के तट पर मैंने देखा पंचमटी नाम की जगह है वहाँ साधु लोग बहुत रहते हैं वही मैंने एक आश्रम में देखा कि कमल लोचन राम निवास करते हैं उनके पास धनुष भाण भी है और बड़े सुंदर भी हैं और जटा धारण करते हैं सिर पर और बलकल पहनते हैं शरीर में उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी वैसे ही है उनकी पत्नी क्या है कि उनकी तो बड़ी बड़ी आंखें हैं और बड़ी सुंदरी हैं जैसे दूसरी लक्ष्मी हो अब वो सब नहीं कहा कि मैं मुग्ध हो गई थी उनके ऊपर है ना ये स्त्री के बोलने का एक ढंग है हो वो दोष बताएगी तो दूसरे का ही बताएगी अपना नहीं बता सके वो कहेगी बस वो हमारी ओर देख रहे थे मैं थोड़े उनको देख रहे थे एक बार अपने आश्रम में ऐसा हुआ एक स्त्री ने आके शिकायत की कि मैं जब आंख उठा कर देखती हूँ तब अमुक आदमी हमारी ओर देखता मिलता है तो मैंने कहा कि जब तुम देखती हो तब देखता मिलता है कि तुम नहीं देखती हो तब भी देखता है। <laughs> <laughs> <laughs> वो बोली कि मैं रात में बैठती हूँ तो मेरी ओर देखता रहता है मैंने कहा तुमको आखिर मालूम कैसे पड़ा की तुम्हारी और देखता है तो बोली मैं देखती हूँ तब तो मालूम पड़ता है मैंने कहा तुम देखना बंद कर दो। तुम उसकी ओर देखना बंद कर दो उसको कुछ मत बोलो तो रूपिणी श्री रिवाह परा बोली ये बोली कि उनकी पत्नी बड़ी सुंदरी है रावण गंधर्व नाग देवता मनुष्य इनमें ऐसी कोई नहीं है ना मैंने कहीं देखी न कहीं सुनी वो तो सारा सारापन चमक रहा है उसकी वजह से तो मेरे मन में आया कि तुम्हारी पत्नी बनने के लिए मैं उसको ले आऊ हाँ हाँ देखो ये ये है बोलने का ये है बोलने का ढंग मैं अपने लिए राम को चाहती थी ये बात नहीं बोलती है कहती है मैं तुम्हारे लिए उसकी पत्नी को चाहती थी तो उसके भाई राम के भाई ने हमारा नाक कान काट दिया बड़ा बलवान है मैं रोती हुई खर के पास गई सो राम से लड़ाई हुई और राम ने सारी सेना भी नष्ट कर दी खर दूसर त्रिशिला भी मर गए आ, हमको तो मालूम पड़ता है की रामचंद्र को क्रोध आ जाए तो वो तीनों लोग को भस्म कर सकते हैं अब रावण सीता को पत्नी के रूप में पाए बिना तुम्हारा जीवन व्यर्थ है यदि सा तव भारत सफलम तव जीवितम रावण तुम्हारा जीवन तो तभी सफल होगा जब जानकी पत्नी के रूप में मिलेगी सो तो इसलिए ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारी प्यारी जानकी हो जाए वो कमल लोचना वो सर्व सर्वलोक सुंदरी और एक बात है रावण कि तुम भी राम के सामने लड़ाई में बराबरी नहीं कर सकते खड़े नहीं हो सकते राम के सामने इसलिए माया से मोहित हो करके उनको तब प्राप्त करो तो दान मानादी के द्वारा रावण ने सूर्पणखा को आश्वस्त किया अपने महल में गया और वहाँ जाके चिंता करने लगा एकण कथम मनुष्यः रात को रावण को नींद नहीं आई और वो सोचने लगा एक मनुष्यः मात्रेण नष्ट सबल खरों में भ्रता कथम में बलवीर जर्प जुतो विनष्टो बतरा गवेण अब रात को नींद तो आवे नहीं रावण सोचने लगा कि राम अकेला और केवल मनुष्य कोई देवता भी नहीं है उसमें उसने हमारी सेना खरदूषण सबको मार दिया और ऐसा हो सकता है संभव है राम मनुष्य न हो परमेश्वर हो और मुझे सेना के से सहित मारने के लिए अवतीर्ण हुआ हो ब्रह्मा जी ने इसी से प्रार्थना की हो पहले और वो परमेश्वर मनुष्य बन करके रघुकुल में आया हो यदि राम हमको मार डालेंगे तो मैं बैकुंठ के राज्य की रक्षा करने वाला बन जाऊंगा विष्णु हो जाऊंगा साथ साथ और नहीं तो ये राक्षस राज्य हमको मिलेगा इसलिए राम का सामना करना ही ठीक है शायद गोस्वामी जी की यही चौपाई नहीं आ, जन रंजन भंजन महिभारा जो जगदीश लीन है औसारा तो मैं जाई बैर हट करिहो प्रभु शरते भव सागर करी भजन नहीं तामस देहा मन क्रम वचन सत्य दृढ़ जव नूप भूख सुत ये इन श्लोकों का इन्हीं श्लोकों का अनुवाद है तो प्रेम से तो हमको भगवान मिलने से रहे विरोध बुद्धि से ही अपनी वृत्ति को सदाकार करके मैं प्राप्त कर लू क्योंकि प्रेम से भगवान उतनी जल्दी नहीं मिलते हैं जितनी जल्दी विरोध से मिलते हैं माने वृत्ति की तदाकारिता जो है ये असल में ये भागवत धर्म का स्वरूप है श्रौत स्मार्त धर्म के अनुसार भगवान का विरोध करके कोई सद्गति प्राप्त नहीं कर सकता ये तो भगवान का अनुग्रह है कि विरोधी के हृदय में भी अपना आकार डाल देते हैं और उस आकार आभा मात्र आकार से आभा मात्र आकार से विरोधी का कल्याण हो जाता है विचिन्ते वम निशायाम सब प्रभाते रथमास्थित रावण भी कोई काम करता था तो सोच विचार के करता था ये बात बिल्कुल साफ है जो बिना सोचे विचारे काम करते हैं उनका काम बिगड़ जाता है रावण ने सोच लिया दोनों तरह से हमारा काम बनेगा यदि वो ईश्वर हैं तो हमें बैकुंठ मिलेगा और ईश्वर नहीं हैं तो हमें जानकी पत्नी मिलेगी हमको लंका का राज्य मिलेगा तो वो तो मन से बड़ा बुद्धिमान वो तो भगवान की भक्ति भी तो थी ना उसके भीतर रावण का रूप दुहरा था एक तो वो जय विजय था तो वैकुंठ में पार्षदों की जो बुद्धि होती है बीज रूप से उसके अंदर थी और एक बाहर से वो राक्षस हो गया था तो राक्षसों की बुद्धि उसमें थी तो निश्चित बुद्धिमान रावणों मनसा कार्यम एकम निश्चित बुद्धिमान उसने बुद्धिमत्ता से अपने कार्य का निश्चय किया एकाएक कोई काम नहीं करना हो आ, सहसा विरोधी क्रिया अविवेक परमा पद पदम एकाएक कोई काम नहीं कर डालना चाहिए जो बिना विवेक के काम करता है उसके जीवन में आपत्ति आती है अभिवर्षति जो अनुपालयन विधि जाने विवेक ससला सदा फलशालिनी क्रियाम सरदो लोकवाधि तिष्ठती विचार पूर्वक क्रिया करना चाहिए भले उसमें देर लग जाए पर कोई भी काम करना हो तो उसको थोड़ा सोच विचार के करना चाहिए अब तो वो महाराज समुद्र के पार मारीच के घर पहुंच गया मारीच भी वहाँ मुनि के समान रहता था जथा बलकल धारण करे और अपने हृदय में निर्गुण गुणभाषक परमात्मा का ध्यान करता था मारीच मारीच ऐसा वैसा नहीं था जब उसकी समाधि टूटी तब उसने देखा कि सामने रावण भी आए हैं और झट उठा और उस रावण को अपने हृदय से लगाया विधि पूर्वक सत्कार किया आतिथ्य किया और आम से बैठाया फिर मारीच ने पूछा कि क्यों रावण तुम अकेले रथ पर बैठ के अकेले ही मोटर लेके जैसे कोई उड़ जाए ना सारथी भी नहीं है आ, बिना ड्राइवर के तुम अकेली मोटर लेके इतने बड़े महाराजा विराज त्रिलोकी के स्वामी कैसे आ गए आ, सो तुम्हारे मुख पर कुछ चिंता भी है आ, और हृदय में तुम्हारे क्या काम है सो जब छिपाने की बात न हो तो हमको बता दो और मैं तुम्हारी प्रिय जो क्रिया होगी वो करूंगा एक बात है अब हमसे अन्याय मत कराना मारीस ने प्रार्थना करे न्याज्यम चेत माम ही राजेन्द्र यदि न्यायोचित बात हो तो आप मुझसे कहिए मुझे पाप में मत डालिए मुझे पाप न लगे इसका आप ही ध्यान रखिए रावण ने कहा कि अयोध्या के राजा एक दशरथ हैं। उनके बेटे का नाम है राम बड़े बेटे हैं तो उन्होंने आ, अपने बेटे राम को वन में भेज दिया राम भी वन जन प्रिय है रावण के मुंह से ये शब्द निकलता है वो वन जन वनवासी लोग राम को बहुत प्यारे हैं और वनवासी लोग राम से बहुत प्यार करते हैं वो पत्नी लक्ष्मण के साथ घोर वन में आए पंचवटी में रहने लगे उनकी पत्नी है बड़ी सुंदरी बड़ी बड़ी उसकी आँखें हैं, और उसको देखकर दुनिया मोहित हो जाती है सो राम ने पहले छेड़छाड़ किया हमारे निरपराध राक्षसों को मार डाला घर को मारा और वहाँ निर्भय हो करके रह रहे हैं, और हमारी बहन के नाक कान भी उन्होंने काट डाले और फिर भी निधर होकर के वहाँ रहते हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो और मैं उनकी पत्नी को अपनी प्राण बल्लभा बनाऊंगा और तुम तुम पहले हरिन का रूप माया से हरिन का रूप धारण करना और राम को आश्रम से दूर खींच लेना और फिर उसके बाद मेरी ऐसी मदद करना तुम जिससे हमारी जीत हो जाए अब तो मारी चीजें सुन करके बोला विस्मित हो गया अरे रावण ये तुमको किसने ये रास्ता बताया है इसमें से तो तुम्हारी जड़ ही उखड़ जाएगी तुम ही नहीं रहोगे अरे शत्रु तुम्हारा सऐव शत्रासम प्रतीक्षत प्रतीक्षते वो तो स्वयं इस बात की प्रतीक्षा में है कि रावण कब आवे उससे कब छेड़छाड़ होए और रावण को मार डाले और हमको तो राम के पौरुष की अभी याद आती है सो so, उन्होंने बचपन में कौशिक के जग के संरक्षण के समय एक बाण ऐसा मारा था कि मैं बगसर से बाण पर उड़ा और समुद्र में आकर के गिरा जो हम सतम सौ सौ जो आ गया तो तब से तो मैं बेबल रहता हूँ भय बेहबल राम की याद आते ही मुझे तो सब जगह वही दिखाई पड़ता है एक बार जब वो दंडका दंडका रहने में आ गए तब एक बार मैं फिर गया कि इन्होंने हमको बहुत सताया है तो इनको तकलीफ दे तो तीक्ष्ण तीक्ष्ण श्रृंग वाले मृग का रूप धारण करके मैं राम के सामने गया और अपने शरीर के बहुत से राक्षसों को हरिन बना के ले गया अब नारायण वहाँ राम के पास जब गया और, और उनको मारने के लिए मैं उद्यत हुआ तो उन्होंने एक बाण केवल मेरी ओर फेंका उससे हमारा हृदय फटने लग गया और मैं खून उगलने लगा और समुद्र में गिर गया तभी से मैं यहाँ आके चुपचाप रहता हूँ बाबा राम से छेड़छाड़ नहीं करता हूँ यही स्थान हमारे लिए बहुत सुंदर है मैं दिन रात राम का चिंतन करता हूँ डर करके भीत भीत, भीत ही वा भोग राशि कहा हमको कोई को भोग नहीं चाहिए हमको तो राम चाहिए राज रत्न रमणी रथाधिकम जिगतम भयम् भवेत् रावण हमारे मुख में तो राम का राज रत्न रमणी रथ रत, रेफ वाले रकार आदि कोई भी शब्द हमारे कान में पड़ता है तो मैं डर जाता हूँ कि राम आया राम आगत तो ही है आगे दिशंया अरे राम आ गए राम आ गए इसलिए तो हमने घर का सब काम धंधा छोड़ दिया अब जैसे नींद आती रहती हो हर समय इस समय मन से राम की चिंता में मैं समलग्न रहता हूँ और बस सोता रहता हूँ दुनिया की ओर से सपने में भी मैं राम को ही देखता हूँ वही मुझे जगाते हैं वही मुझे सुलाते हैं इसलिए रावण जी आप आगरा छोड़कर अपने घर लौट जाइए राक्षस राक्षसकूल बड़े बहुत चिड़ काल से आ रहा है ये ब्रह्मा जी का वंश बड़ा निरापद चला आया है तुम सब सारे वंश का नाश मत करो मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ मेरी बात मान लो रामचंद्र का विरोध छोड़ दो भक्ति करो उनसे भक्ति से उनका भजन करो वो परम कारुणिक रघुनंदन है मैंने ये सब ऋषि मुनियों से ये बात सुनी है और तुम्हें सुना रहा हूँ ब्रह्मा की प्रार्थना से स्वयं भगवान ही पधारे हुए हैं सो तुम जाओ ए, उनकी शरण जाओ ये तो ब्रह्मा की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मनुष्य के रूप में आए हैं दशरथ के पुत्र बने हुए हैं और तुम्हें मारने के लिए दस तुमको मारने के लिए आए हैं इसलिए रावण ये राम कोई मनुष्य नहीं है साक्षात अव्यय नारायण हैं मनुष्य माया मनुष्य के बेस में वन में आए हैं अत्यंत निर्भय हैं पृथ्वी का भार उतारना चाहते हैं यदि तुम आराम से रहना चाहते हो तो अपने घर लौट जाओ अब तो रावण ने कहा कि मारी यदि परमात्मा राम है और ब्रह्मा की प्रार्थना से यहाँ आए हैं और मुझे मारने के लिए मनुष्य हुए हैं ये सारा प्रयत्न मुझे मारने के लिए है तो वो तो सत्य संकल्प है ईश्वर है उनको कौन रोक सकता है वो तो थोड़े ही दिनों में अपना संकल्प पूरा करेंगे उनका संकल्प कभी झूठा नहीं होता और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं इसलिए अब तो मैं न लाता पहले तो न लाता अब तो मैं जरूर सीता को हर के ले आऊंगा और युद्ध में हम मैं मारा जाऊंगा और मुझे परम पद की प्राप्ति होगी और नहीं तो मैं ही राम को युद्ध में मार डालूंगा और सीता को प्राप्त कर लूंगा हमारे तो दो हाथ उभय हाथ मुझमु मोरे दोनों में हमारे लिए बड़ा भारी आनंद है चलो तुम हरिन का रूप धारण करो और आश्रम से थोड़ी दूर पर चल करके इधर उधर विचरण करो जैसे पहले अब मुझे डराने के लिए अगर मारी तुम कोई बात करोगे तो देखते हो ना मेरे हाथ में तलवार है मैं इसी से तुमको मार डालूंगा अतः परमचे भास से मद भीषणम भी मुझे डराने की बात मत करो मारी मन में सोचने लगा हा? कि यदि मैं राम के हाथ से मरूंगा तो संसार सागर से मुक्त हो जाऊंगा और यदि ये दुष्ट मुझे मारेगा तो मुझे नरक मिलेगा मरना हो तो अच्छे आदमी के हाथ से मरना चाहिए हाँ। मरना भी बुरे के हाथ से नहीं होना चाहिए हाँ। एक तो भारविक का श्लोक सही है वरम विरोधोपि भी समम महात्मा भी हाँ। महात्माओं के साथ विरोध करना भी अच्छा है क्योंकि विरोध करने पर भी वो तो हमारा भला ही करेंगे नरम विरोधो भी समम महात्मा भी तो निश्चित मरणम रामाद उय भेजता राम के हाथों में मरूंगा ये निश्चय करके वो उठा और रावण से बोला कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा रथ पर चढ़ के राम आश्रम में गया और वहां एक हरिन बना शुद्ध जाम्बू न शुद्ध जाम्बू स्वर्ण के समान उसके शरीर का रंग और बीच बीच में जैसे चांदी के बिंदु हों रऊ के बिंदु कहा रत्न श्रृंग मणि खुराहा श्री सिंह उसके रत्न के और खुर मणि के और आँखें तो ऐसी लगे जैसे नील रत्न नीलम रखा हुआ है बिजली की तरह चमके और बड़ा भोला भाला उसका मुख वन में रामचंद्र के आश्रम के आसपास विचरण करने लगा और बारम बार सीता जी के सामने जाए कभी दौड़े तो कभी खड़ा हो जाए तो कभी पास आकर के दूर भाग जाए डर करके इस प्रकार माया मृग का वेश धारण करके सीता जी को मोहित करता हुआ विचरण करने लगा ये मारी श्री महादेव उचरो अथ रामो भी तत्सर्व ज्ञावा रावण के स्थितम राम जी को तो सब मालूम ही पड़ता रहता है आहा। जीव को केवल सामान्य ज्ञान होता है विशेष ज्ञान नहीं होता है परंतु सर्वज्ञ परमेश्वर को एक चीज का अलग अलग ज्ञान भी होता है सामान्य रूप से ज्ञान हुआ कि ये मनुष्य है बिल्कुल तो एक जीव को मालूम पड़ेगा कि सब आदमी स्त्री पुरुष बैठे हुए हैं ये सामान्य ज्ञान है किसके मन में क्या है ये बात जीव को नहीं मालूम पड़ सकते यदि बहुत ध्यान समाधि भी लगावे तो जिसके जिसके की समाधि लगेगी उसके मन की बात सो भी थोड़ी बहुत पूरी हमेशा के लिए नहीं मालूम पड़ सकती है सर्वज्ञ नहीं हो सकता मनुष्य के वर्ष सर्वज्ञता ईश्वर का धर्म है वो मनुष्य का धर्म नहीं है ये वेदांति लोग भी जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें उनको सर्वज्ञता नहीं मिलती है वो ज्ञप्ति मात्र जो ब्रह्म है ज्ञान मात्र उससे अपनी एकता का अनुभव करते हैं ईश्वर की सर्वज्ञता से एक नहीं होते हैं सर्व और अल्प तो उपाधि है वो मिथ्यात्व सबको एक जानते हैं अब कोई कहे कि हमें आकाश में जो नीलिमा दिखती है ना इसका और छोर हमको मालूम है कहा तो ठीक है आंख से तो और छोर दिखाई नहीं पड़ता और छोर तुमको तो मालूम कैसे है तो मालूम ऐसे है कि है ही नहीं तो बस ये है ही नहीं ना हो करके दिख रही है ये ज्ञान ज्ञानी को तो हो सकता है लेकिन लेकिन नीलिमा का स्वरूप क्या है और छोर क्या है तो हाँ। इसका जो विशेष है कहा कितनी गहरी है तो ये ये जीव को नहीं मालूम पड़ सकता तो अब तो रामचंद्र को तो सब मालूम हो तो परमेश्वर के स्वरूप है एकांत में सीता जी से उन्होंने कहा कि जान की जानकी रावण भिखारी का रूप धारण करके भिक्षुक का रूप धारण करके तुम्हारे पास आवेगा अच्छा तो त्रिदंडी जति रूप है ना वाल्मीकि रामायण में लिखा है की त्रिदंडी जति का वेश बना करके रावण आया असल में जिस देश के प्रति लोगों का आदर भाव होता है ठग लोग वही देश बना करके आते हैं और डाकू भी महात्माओं के बेच में रहते हैं डाकू लोग पुलिस का बेश धारण करके और दूसरों को सताते हैं क्योंकि जिस देश से डर हो आदर हो तो वही तो बेश धारण किया जाता है तो तुम देखो अब कुटिया में तुम मत रहो अपनी एक परछाई वहां रख दो ये छाया पुरुष एक होता है वो ये तो क्या नाम है सिद्ध करने की पद्धति होती है है ना? तो शीशा में अपनी परछाई देखते हैं हैं? और उसको चला लेते हैं फिरा लेते हैं बुला लेते हैं ये साधारण लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होगा ये जो आजकल ईश्वर के नाम पर लोग बहुत चमत्कार दिखाते हैं न वो ज्यादा करके छाया पुरुष की बात होती है ईश्वर ईश्वर नहीं होता है तो उसको हुक्म दे देंगे कलकत्ते ले आओ ऐसे रहो ऐसे चलो अपनी परछाई होती है और वो समय पर सबकी छाया में जान आ जाती है बस ये समझो तो ये जानकी नहीं जानकी की छाया कुटिया में रहेगी और जानकी जी तो अदृश्य रूप से अग्नि में निवास करेंगी तो एक वर्ष तक तुमको जानकी ऐसा करना पड़ेगा जब हमें रावण को एक बरसंत म गया जब मैं रावण को मार लूंगा तो तुम फिर आ जाना और छाया पुरुष का ये छाया का लोप हो जाएगा छाया जानकी का तो so, अब तो जानकी जी ने बस ऐसे ही किया अपनी छाया को हुक्म दे दिया कि तुम बाहर रहो और स्वयं अग्नि में घुस गई। ये बात पुराणों में कूर्म पुराण में भी आई है वायु पुराण में भी आई है अब माया सीता ने देखा कि एक माया विनिर्मित जो मृग है वो इधर उधर विचरण कर रहा है हसंती राम अभ्यो प्रोवाचो विनयान्विता अब वो हस्ती हुई माया सीता जो है छाया सीता वो राम के पास आई और बड़े विनय से बोली कि देखो आ, राम ये कैसा सोने का हरिण चित्र विचित्र रत्न भूषित विचित्र बिंदुओं से युक्त इधर उधर निर्भय विचर रहा है तो आप इसको पकड़ करके बधवा देगी बांध करके ले आइए और मैं इसको अपना क्रीडा मृग घरेलू हरिण बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत सुंदर है तो so, धनुष बाण लेकर रामचंद्र लक्ष्मण से बोल करके गए कि तुम सीता की रक्षा करना ये मेरी प्राण प्यारी हैं राक्षस बड़े बड़े मायावी विचरण कर रहे हैं मन में तो तुम सावधान हो करके सीता की रक्षा करना लक्ष्मण ने कहा कि देव एक बात मेरी सुन लीजिए ये जिसको आप हरिन समझ करके मारने जा रहे हैं ये है, मारीच नाम का राक्षस है और ये आपको मोहित करने के लिए यहाँ आया है आप इसका पीछा मत कीजिए श्री रामचंद्र ने कहा कि की जदि मारी तो हम इसको मार डालेंगे और हरिन है तो ले आवेंगे इसी से सीता को विश्राम की प्राप्ति होगी सीता आ, सीता को शांति मिलेगी तो मैं अभी बांध करके ले आता हूँ इसको तुम सीता की रक्षा करना और राम तो चले गए अब वो महाराज अब सीता जी तो माया जथाश्रया लोक मोहिनी जगदाकृति ये भगवान श्री रामचंद्र जो हैं ये तो स्वयं जगन मोहिनी माया जिनके आश्रित है वे प्रभु हैं साक्षात ये निर्विकार चिदात्मा परिपूर्ण होने पर भी हर इनके पीछे दौड़ते हैं भक्तों पर क्यों दौड़ते हैं अब यहाँ बोलते हैं कि भक्तानुकंपी भगवान इति सत्यम बचो हरे भगवान अपने भक्त पर कृपा करते हैं ये बात बिल्कुल सच्ची है करतु सीता प्रियार्था जानन अभी मृगन पहचानते थे, थे कि ये हरिन माया का हरिन है झूठा हरिन है लेकिन सीता जी को प्रसन्न करने के लिए माया असली सीता की प्रसन्नता की तो बात ही क्या छाया की सीता को प्रसन्न करने के लिए भी रामचंद्र भगवान जानते हुए भी की हरिण है और उसके पीछे दौड़े अन्यथा पूर्ण काम से रामस््य मृगेण वा स्त्रिया वापी किंग कार्यम परमात्मना नहीं तो रामचंद्र को तो पूर्ण काम है सर्वज्ञ हैं उन्हें हरिन लेके क्या करना है या उन्हें स्त्री से क्या काम है ये तो उनका खेल है सो तो महाराज वो किंग कार्यम परमात्मना एक बार देखते हैं वो तो सही दिखता है हरिन और फिर देखते हैं सामने दौड़ रहा है फिर देखते हैं छिप गया फिर देखते हैं, दिख गया कभी दूर कभी निकट राम ने पहचान लिया कि तो राक्षस है और ले करके हाथ में बाण, उन्होंने लक्ष्य वेद कर दिया उस हरिन रूपी राक्षस को मार दिया ये निश्चय करके ही मारा कि ये राक्षस है तो खून उगलता हुआ वो गिरा और मारीच मारीच के रूप में आ गया हरिण के रूप में नहीं रहा पूर्व रूप और बड़े जोर से चिल्लाया महाबाहो लक्ष्मण दौड़ो जल्दी मैं मरा हा हतोषणी महाबाहो त्राही लक्ष्मण माम मामद्रुतम त्राही लक्ष्मण गाम द्रुतम जल्दी दौड़ो और मेरी रक्षा करो मैं मरा अब तो राम की तरह आवाज बना करके उसने ये बात कही और वो राक्षस गिर पड़ा देखो यदि कोई अज्ञानी भी मरने के समय राम नाम का उच्चारण करे तो राम का साम्य प्राप्त हो जाता है उसको और स्वयं भगवान को आंखों से देखते हुए इसने राम नाम का उच्चारण किया इसलिए तद देहा दुखितन तेज सर्वलोक राम मेवा विशद देवा विस्मयम परमम जजुह मारीच के शरीर से एक पेड़ निकला और सबकी आंखों के सामने वो राम के शरीर में प्रवेश कर गया सब लोग देख करके आश्चर्यचकित अरे ये तो बड़ा पापी था मुनियों की हिंसा करता था इसने क्या ऐसा सत्कर्म किया था कि इसको तो राम की प्राप्ति हुई ये राम की ही महिमा है वो ये उसके धर्म की महिमा धर्माचरण की महिमा नहीं है राघव के उसके मारी के ये रामचंद्र की महिमा है पहले राम जी का बाण लगा राम की स्मृति हुई सभी से ये भय बच सारा संसार छोड़कर हृदय में राम का ध्यान करता था इसके सारे कलमश भूल गए हैं अंत में राम ने मारा और राम को प्राप्त हो गया कोई ब्राह्मण हो चाहे राक्षस हो चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो जो शरीर त्याग के समय राम का स्मरण करता है उसको परम पद की प्राप्ति होती है दिजो बा राक्षसो वापी पापी बा धार्मिकोथवा त्यजन कलेवरम राम रामम स्मृतवा याती परम पदम अब देवता लोग तो आपस में ये कह करके चले गए गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं भक्त की नजर ऐसी है कि वो सबके भीतर भगवान का प्रेम देख लेता है भक्त की नज़र से कोई भगवान का दुश्मन नहीं निकलेगा क्योंकि सबके हृदय में अंतर्यामी का निवास है और सब यथा कथनचित अंतर्यामी की प्रेरणा से उसका दास्य ही कर रहे हैं इसलिए भक्त की दृष्टि से अभक्त कोई होता ही नहीं जिसको कोई जो किसी को अभक्त देखता है उसकी भक्ति में ही कमी है असल में ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर भगवान न हो और भगवान का नित्यदास जीव न हो और उसके द्वारा भगवान की प्रेरणा के अनुसार सेवा न हो रही हो ऐसा कोई होता ही नहीं है तो ये जो दूसरे को दुष्ट देखना या अभक्त देखना है वो अपनी नजर की ही कमी है तो रामचंद्र भगवान ने देखा तो अंतर प्रेम सासू पहचाना मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना रामचंद्र की दृष्टि से मारीच के हृदय में भी बड़ा भारी प्रेम था अंतर प्रेम सासू पहचाना मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना राम संिंतया मासो अब राम चिंतन करने लगे कि इस इस अधम असुर ने मरते समय हाय लक्ष्मण कहा है और मेरी आवाज में तो ऐसा क्यों किया वो ऐसे ही मुझको मुझको लक्ष्मण को और सीता को धोखा देने के लिए इसने ऐसा किया है राम को बड़ी चिंता हुई और दूर से वो लौट आए अब इधर महाराज ही आवाज पहुंची सीता जी के कान में दुरात्मा मारी की आवाज सीता जी तो बड़ी भयभीत तो हो गईं दुखिया हो गईं और लक्ष्मण से बोली कि लक्ष्मण जल्दी दौड़ के जाओ तुम्हारे भाई राम को असुर को ही पीड़ा पहुंचा रहा है देखो हाय लक्ष्मण ये बात तुम्हारे भाई राम ने कहकर पुकारी है जब तुम सुनते नहीं हो क्या लक्ष्मण ने कहा कि देवी जी ये राम का वचन नहीं है ये कोई राक्षस है और मरते समय राम के वचन का अनुकरण किया है मैं जानता हूँ कि राम को क्रोध आ जाए तो त्रिलोकी का क्षण भर में नाश कर दें। वो देव पूजित राम ऐसी दीनवाणी क्यों कहेंगे सो अब तो सीता जी को महाराज क्रोध आ गया और आंखों में आंसू आ गए देखो जब गुस्सा आता है तब आदमी न जाने क्या क्या बोल देता है तो भले मानुष को चाहिए कि गुस्से की बात का ख्याल न करे जो उचित हो वही करे ये यदि कोई क्रोध में नमका रहा हो अंटसंठ बोल रहा हो तो भले मानुष को चाहिए कि वो स्वयं धैर्य धारण करके रहे और क्रोध में कोई अनुचित बोल रहा है तो इसका कोई ख्याल न करें अब तो सीता जी की आंखों में आंसू और बड़ा भारी क्रोध बोले दुर्बुद्धे